वो दूसरी गिनगी आदमी जीवन पर यही देखता रहता है कि दूसरे मेरे संबंध में क्या सोचते और दूसरे मेरे संबंध में ठीक सोचे इस भांति का अभिनय करता रहता है ऐसा व्यक्ति अभिनेता ही रह जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में चरित्र जैसी कोई बात नहीं होती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 लोग को दबाया तो वे परम लोभी हो जाएंगे अगर उन्होंने काम को सेक्स को दबाया तो काम हो जाएंगे जिसको आदमी दबाता है वही हो जाता है ये कल तीव्र सूत्र की बात थी आज चौथे सूत्र की बात थी इसके पहले कि हम ने चौथे सूत्र को समझे दमन के संबंध में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 निकला हुआ क्रोध साहब थोड़ी देर का होता दबा हुआ क्रोध जीवन भर के लिए शांति होता क्रोध को दबाया कि पूरा व्यक्तित्व तो क्रोध से बता लेकिन बचपन में ही सिखाया जाता है क्रोध क्रोध मत करना ऐसी ही सारी बातें सिखाई जाती हैं लेकिन कोई भी तक वे नावने लगेगी ठंडी कहाखले किस दिशा में चल पड़ी है कहाँ पहुँच गए जो उतरा था वो उतर के होंगे लगा उसने कहा कि दोस्तों तुम भी उतर आओ हम कहीं भी नहीं पहुंचे हैं हम वही खड़े हैं जहाँ रात नाव खड़ी वे बहुत हैरान हो रात भर उन्होंने पतवार चलाई थी और वहीं खड़े थे उतर के देखा तो पता चला नाव की जंजीरें किनारे से बंधी रह गई थी उन्हें देखना बोल गई जीवन भी पूरे जीवन नाव खेने पर पूरे जीवन पतवार खेने पर कहीं पहुंचता हुआ मालूम नहीं पड़ता। मरते समय आदमी वही पाता है जहां वो जन्मा था ठीक उसी किनारे पर जहां आख खोली थी वहीं आख बंद करते समय आदमी पाता है की मन खड़ा और तब बड़ी हैरानी होती है कि जीवन भर जो दौड़ की थी उसका क्या हुआ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 वो तो बिस्तर से बंधी है उसके तो उठने की कोई संभावना नहीं तो उस कबीर को सोचा कि फिर मैं ये करूँ समुद्र की इन ताजी हवाओं को इन सूरज की नाश किरणों को इस संगीत को इस सुबास को इस पेटी में बंद करके ले जाऊ और अपनी प्रेसि को कहू देख कितनी सुंदर सुबह से एक टुकड़ा तेरे लिए ले आया वो गाँव गया और एक पेटी खरीद के लाया बहुत सुंदर पेटी उस पेटी में उसने समुद्र के किनारे खोलकर हवाएं भर ली सूरज की नाच की किरणें भर ली सुगंध भर ली वो सुबह का एक टुकड़ा उस पेटी में बंद करके ताला लगा की सब रंग रंग बंद कर दी कि कहीं से वो सुबह बाहर न नहीं रह जाए और उस पेटी को अपने पत्र के साथ अपनी प्रेसी के पास भेजा कि सुबह का सुंदर से टुकड़ा एक जिंदा टुकड़ा सागर के किनारे का तेरे पास नाच उठेगी तो आनंद भर जाएगी ऐसी सुबह मैंने कभी देखी नहीं उस प्रेती के पास पत्र भी पहुंच गया पेटी भी पहुंची पेटी उसने खोली लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी न सूरज थी किरने की न कोई सुवास थी वो पेटी तो बिल्कुल खाली थी निहायत खाली थी उसके भीतर तो कुछ नहीं ना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 गीता में कुरान में बाइबल में हमारे पास पेटियाँ आ जाती हैं शब्द आ जाते हैं लेकिन जो भेजा था वो पीछे घूम जाता जा है वो हमारे पास सही फिर हम इन्हें पेटियों को सिर्फ़ पर धोए हुए घूमते रहते हैं कोई गीता खोले से है कोई कुरान को कोई बाइबल को और चिल्ला रहा है कि सत्य मेरे पास है मेरी किताब में सत्य किसी भी किताब में न न हो सकता है सत्य किसी शब्द में न है न हो सकता है सत्य तो वहां है जहां सब शब्द क्षीण हो जाते और गिर जाते जहां चित्त मौन हो जाता निर्विचार वहां जिस न वहां कोई शास्त्र जाता न कोई सिद्धांत जाते इसलिए जो सिद्धांत हो शास्त्रों की खोटियों से बने वे कभी जीवन के सागर के कभी पर नहीं जाते ये मैंने पहले सूत्र में लगा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 हम सब भीड़ से बंधे भीड़ की खोटी से बंधे मैंने सुना है एक सम्राट था और उस सम्राज के दरबार में एक दिन एक आया और उस आदमी ने कहा कि महाराज आपने सारी पृथ्वी जीत ली लेकिन एक चीज की कमी है आपके पास तो ने कहा कमी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 मैं महल के भीतर ही रहूंगा क्योंकि देवताओं के वहां जाने का रास्ता आंतरिक है इसलिए बाहर की कोई यात्रा नहीं करनी लेकिन करोड़ रुपए खर्च होंगे और छह महीने लग जाएंगे राजा ने कहा छह महीने मैं तो सोचता था तुम तो दिन दो दिन में ले आएगा उसने कहा कि दिन दो दिन में तो दिल्ली में फाइल नहीं सरकती तो फर्क इतना आसान है कोशिश मैं अपनी करूंगा राजा ने कहा ठीक दरबारियों ने कहा याद आदमी धोखेबाज मालूम पड़ता है देवताओं के वस्त्र कभी सुने हैं आपने राजा ने कहा लेकिन धोखा दे के ये जाएगा कहा नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया और उस आदमी को महल में बंद कर दिया वो रोज कभी करो कभी दो करोड़ रुपए मांगने लगा छह महीने में उसने अरबों रुपये मांग लिए लेकिन राजा ने तो कोई फिक्र नहीं जाएगा कहा ठीक छह महीने पूरे हुए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 लेकिन मन में सोचा कि मेरा बाप धोखा देगा पगड़ी दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन वो भीतर की बात अब भीतर ही रखनी उचित थी दरबारियों ने भी देखा गर्दने बहुत ऊपर उठाई आंखें साफ की लेकिन पगड़ी नहीं थी लेकिन सबको दिखाई पड़ने सब दरबारी आगे बढ़कर के चलने लगे महाराज ऐसी पगड़ी कभी देगी कोई पीछे रह जाए तो कोई ये ना समझ ले कि इसको दिखाई नहीं पड़ती तो सब एक दूसरे के आगे होने लगे जोर जोर से कहने लगे कि कहीं धीरे कहो तो किसी पड़क को शक ना हो जाए कि आदमी धीरे बोल रहा है कहीं कब नहीं कि उसको दिखाई दे पड़ती जब सम्राट ने देखा कि सब दरबारियों को दिखाई पड़ती तो उसने सोचा दिखाई ही पड़ती होगी जब इतने लोगों को दिखाई पड़ फिर हरेक ने यही सोचा कि मैं कुछ गड़बड़ में हूं भीड़ को दिखाई पड़ रही पगड़ी पहन ली कोट पहन लिया जो नहीं था कमीज पहन ली जो नहीं थी फिर धोती भी निकल गई फिर आखिरी वक्त के निकलने की नौबत आ गई तब राजा घबराया कि कहीं कुछ धोखा तो नहीं है एम में नंगा खड़ा हो जाऊ डरने लगा तो उस ने कहा बीजेपी मत मारा नहीं तो लोगों को शक हो जाए जल्दी से निकाल दीजिए झूठ की यात्रा बड़ी खतरनाक है पहले कदम पे तो कोई रुक जाए तो रुक जाए फिर बाद में रुकना बहुत मुश्किल होता है अब उसने भी सोचा कि तिंदूर चली आए और अब इनकार करना तो आधे नंगे भी हो गए और पिता भी गए बहुत दरबार जो कुछ होगा होगा उसने हिम्मत करके आखिरी कपड़ा भी निकाल दिया लेकिन सारा दरबार कह रहा था कि महाराज धन अद्भुत भक्त सिद्ध भक्त तो उसे हिम्मत थी कि कोई फिक्र नहीं नंगा मुझे खुद ही पता चल रहा है तो अपना नंगापन तो अपने को पता रहता ही इस बीच में कोई हर्जा भी नहीं है होता चलेगा लेकिन उस बेईमान आदमी ने जो ये वस्त्र लाया था देवताओं के और देवताओं से वस्त्र लाने वाले और देवताओं की खबर लाने वाले और देवताओं तक पहुंचाने वाले लोग लो सब बेईमान होते हैं सब सुवधान रहते इधर आदमी तक पहुंचना मुश्किल है देवताओं को पहुंचना आदमी को समझना मुश्किल है और स्वर्ग के नक्से बनाए बड़ौदा की जोग्राफी का जिनको पता नहीं वो स्वर्ग नर्क के नक्से बनाए बैठे उस आदमी ने कहा कि महाराज देवताओं ने चलते वक्त कहा था पहली दफे पृथ्वी पर जा रहे हैं ये वस्त्र इनकी शोभा यात्रा नगर में निकलनी बहुत जरूरी है सड़क तैयार है अब आप चल के रस्ते सवार हो जाइए लाखों लाखों जन भीड़ लगाए खड़े हैं उनकी आंखें तरस रही है वक्रों को देखना राजा ने कहा क्या कहा अब तक महल के भीतर थे अपने ही लोग थे महल के बाहर सड़कों पर लेकिन उस आदमी ने धीरे से कहा घबराइए मत जिस तरकीब से यहाँ सबको वस्त्र दिखाई पड़ रहे उसी तरकीब से वहां भी सबको दिखाई पड़े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 स्वर्ण सिंहासन रथ पर लगा नंगा राजा स्वर्ण सिंहासन पर स्वर्ण सिंहासनों पर नंगे लोग की बैठे हैं जिनकी शोभा यात्राएं निकल रही है नंगे लोगों की। लेकिन नगर के लाखों लोगों को बस एकदम वस्त्र दिखाई पड़ने लगे वही लोग जो महल के भीतर थे वही महल के बाहर भी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 कौन सी हिम्मत जुटाए इतनी बड़ी भीड़ फिर मन में ये भी शक होता है कि जब इतने लोग हैं, तो कहते हैं तो ठीक ही करते होंगे इतने लोग गलत क्यों करेंगे लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि ये इतने लोग अलग अलग उतनी ही हैं हैसियत के हैं जितनी हैसी का मिल ये इतने लोग इकट्ठे नहीं हैं ये एक एक आदमी ही है अखीर में मेरे ही जैसा जैसा मैं कमजोर हूँ वैसा ये कमजोर है ये भी दिन से डर रहा है मैं भी दिन से डर रहा हूँ जिससे हम डर रहे हैं वो कहीं है ही नहीं एक आदमी का समूह खड़ा हुआ है अब सब भीड़ से डर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को घड़ी छोड़ आए थे लाए नहीं थे में क्योंकि बच्चों का को कोई विश्वास नहीं कोई बच्चा कहने लगे कि राजा नंगा है उनको तो बच्चों का क्या विश्वास बच्चों को बिगाड़ने में वक्त लग जाता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब इनकॉर्म करो फिर भी बड़ी मुश्किल से बिगाड़ पाते हो एकदम आसान नहीं है बिगाड़ देना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 बेटे के जिंदगी आप कहते हैं आपको दिखाई पड़ रहे हैं बस हाँ हमें दिखाई पड़ रहे हैं पिताओं ने गए बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं हम अपने ही बाप से पैदा हुए ऐसा कहते हो सकता है हमको तो दिखाई क्यों पड़े और तुम अभी बच्चे हो ना समझ हो बोले हो अभी तुम्हें समझ नहीं आ जिन बच्चों को सब दिखाई पड़ा उन्हें भीड़ के भय का कोई पता नहीं इसलिए दिखाई पड़ा था बड़े होंगे भीड़ से भीड़ हो जाएंगे फिर उनको बस भी बर्फ दिखनाई पड़ने लगते ये भीड़ डराए हुए चारों तरफ से एक एक आदमी को इसलिए तो जीसस ने कहा है एक बाजार में वो खड़े थे कुछ लोग उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे स्वर के राज्य में तुम्हारे परमात्मा के दर्शन को कौन उपलब्ध हो? तो जीसस ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक छोटे से बच्चों को उठाकर ऊपर कर लिया और कहा कि जो एक बच्चे की तरह क्या मतलब रहा होगा क्या साइंस छोटी होगी तो ईश्वर के राज्य में चले जाइएगा उम्र कम होगी तो ईश्वर के राज्य में चले जाएगा नहीं क्या बच्चे मर जाएंगे तो सब ईश्वर के राज्य में चले जाएंगे नहीं लेकिन बच्चों की तरह होंगे इसका मतलब है जो भी नहीं जो सीधे और साफ जिन्हें जो, जो दिखता है वही कहते हैं कि दिखता है जिन्हें जो नहीं दिखता कहते हैं कि तो नहीं दिखता है जो झूठ को मान लेने को राजी नहीं, जो बच्चों की तरह होंगे वे बच्चे नहीं बच्चों की तरह बच्चों की तरह का मतलब बच्चे अकेले हैं, बच्चे इंडिविजुअल हैं, बच्चों को भीड़ का कोई मतलब नहीं है अभी भीड़ क्यों फिक्र नहीं है अभी भीड़ का उन्हें पता भी नहीं कि भीड़ भी है और भीड़ बड़ी अद्भुत चीज है उसकी बड़ी अनजानी ताकत चारों तरफ से जटने हुए हाथ है इसलिए दूसरा सूत्र मैंने कहा कि जिन्हें जीवन के सत्य की तरफ जाना है भीड़ की खूफी से हो जाएं ये मतलब नहीं कि आप भीड़ से भाग जाएं भागें भागेंगे कहां भीड़ सब जगह कहाँ भागेंगे जहां जाएंगे तो वही भीड़ और अभी तो थोड़ी बहुत पहाड़ियां बच गई हैं जहाँ भाग भी सकते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में पहाड़ियां भी नहीं बचेंगी। वैज्ञानिक कहते हैं कि सौ वर्षो अगर भारत चीन जैसे देश बच्चों को पैदा करने के अपने महानकारी में संलग्न रहे तो दुनिया में कोहनी हिलाने की जगह नहीं रह जाने वाली सभा मबा करने की जरूरत रहेगी कहीं पर खड़े हो जाएगी और सबा हो जाएगी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 लाए चले जाते हैं कि मैं हिंदू तो सात साधारण लोगों की क्या है गांधी जैसा अच्छा आदमी भी हिम्मत में जुटा पाता कि कहे कि मैं आदमी हूं बस और कोई विश्लेषण नहीं लगाऊंगा अगर अकेले गांधी ने भी हिम्मत जुटा ली होती और ये कहा होता कि मैं सिर्फ आदमी हूं जिन्ना की जान निकल गई होती लेकिन गांधी के हिंदू ने जिन्ना की जान निकलने लगी हिंदुस्तान बटा गांधी के हिंदू होने की वजह से बटा हिंदुस्तान कभी नहीं बटता लेकिन ख्याल में नहीं आता हमें ये कि इतनी छोटी सी बात बातें कितने बड़े परिणाम ला सकती है गांधी का हिंदू होना संदिग्ध करता रहा मन को मुसलमान से गांधी का आश्रम गांधी के हिंदू धर्म गांधी की प्रार्थना पूजा पत्री सब ये धर्म पैदा करती रही हिंदू महात्मा है और हिंदू महात्मा से सावधान होना जरूरी है मुसलमान को एक भीड़ से दूसरी भीड़ सदा सावधान होती है एक भीड़ से दूसरी भीड़ को डर एक दुकान से तो दूसरी दुकान को डर है जिन्ना का मुसलमान खत्म हो जाता गांधी का हिंदू खत्म नहीं हो सकता, और जिन्ना से हम आशा नहीं करते उसका खत्म हो वो आदमी साधारण है गांधी से हम आशा कर सकते लेकिन गांधी से खत्म नहीं हो सकता, तो जिन्ना से क्या खत्म हो सकता है भीड़ पीछा करती है भीड़ बहुत सटल बहुत सूक्ष्म रास्ते से पीछा करती है बट रसल ने कहीं कहा है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 लेकिन बचपन से जो भीड़ सिखा देती है जो कंडीशनिंग जो चित्र को संस्कारित करती है वो जीवन भर पीछा करते हैं मतदान तक पीछा करती है। एक सज्जन बहुत बड़े विचारशील आदमी है उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि तो किसी का नाम देना इस मुल्क में शक्त करना जिसका कोई हिसाब नहीं किसी का नाम ही नहीं लिया जाता अंधेरे में बात करनी पड़ रही एक बड़े विचार रखे वे मुझसे कहते थे कि मेरा सब छूट गया जब गया। सब पूजा पाठ सब छोड़ दिया, मैं सबसे मुक्त हो गया मैंने कहा इतना आसान नहीं है मामला ये मुक्त होना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूँ तब भी मैं आपकी आंख में जांचता हूँ और मुझे लगता है कि आप मुक्त नहीं हुए अगर मुक्त हो गए होते तो मुक्त हो गया हूँ ये ख्याल भी छूट गया होता में उन्होंने कहा कि नहीं मैं मुक्त हो गया हूँ मैंने कहा जितने जोर से आप कहेंगे मुझे शक उतना ही पता चला जाए वक्त आएगा कहूंगा उन पर हार्ट अटैक हुआ हार्ट अटैक हुआ तुम उनको देखने गया आंख बंद थी कुछ बेहोश से पड़े थे राम राम राम राम राम राम राम का जाप करता मैंने उनको सिदाया मैंने कहा क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं बड़ी हैरानी में पड़ गया हूँ जिस क्षण से हार्ट अटैक हुआ और ऐसा लगा कि मर जाऊंगा जिस पूजा पाठ को सदा के लिए छोड़ दिया था वो एकदम चलना शुरू हो गया अब मैं रोकना भी चाहता हूं तो नहीं रुकता मेरे भीतर चल रहा है जो से राम राम राम राम राम राम मैं तो था छोड़ दिया आप कहते थे शायद ठीक कहते थे छोड़ना बहुत मुश्किल इतने गहरे लोग सिखाती थी वो भीतर बैठा वो भीतर गहरे बैठा है अब कितना थे अल्लाह इस पर तेरे नाम लेकिन जब गोली लगी तो अल्लाह का नाम याद नहीं आया आ नाम आ गा गा। हे राम अल्लाह का नाम याद नहीं आया गोली लगी तो याद आया हे राम वो हिंदू भीतर बैठा है वो वहां भीतर आत्मा के भीतर से भीतर घुस गया है वो वहां से जब गोली लगी तो सब भूल गया अल्लाह ईश्वर तेरे नाम ते निकला है ये अल्लाह भी निकल जाता है बड़ा मुश्किल था लेकिन नहीं निकल ये ये वो हिंदू की तरह है। गहरे में भीड़ घुस जाती है आदमी के भीड़ से भागने का मतलब ये नहीं कि जंगल चले जाना भीड़ से भागने का मतलब अपने भीतर खोजना और जहाँ जहाँ भीड़ के चिन्ह पाए उनको उखा कर फेंकें और धीरे धीरे कोशिश जारी रखना कि व्यक्ति का अविर्भाव हो जाए भीड़ से मुक्त चित्र ऊपर उठाए भीड़ छूट जाए भीतर अंदर सुन चित्त नहीं क्यों आदमी अपने चित्त की वृत्तियों को दबाता है वो जिन वृत्तियों को दबाता है उनसे बंध जाता है जिससे बंधना हो उसी से लड़ना शुरू कर देना दोस्त से उतना गहरा बंधन नहीं होता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 इसलिए दोस्त कोई भी सुन लेना दुश्मन की थोड़ा सोच विचार क्योंकि उनसे चौबीस घंटे दोस्त कोई भी चल, चल, तो चल जाता एरा जरा का लेकिन दुखन दुश्मन के साथ हमेशा सा रहना पड़ता ये मैंने तीसरे सूत्र में कहा कि दमन भूल के मत करना क्योंकि दमन अच्छी चीजों की तो कोई करता नहीं दमन करता है बुरी चीजों का और जिनका दमन करता है जिनसे लड़ता है उन्हीं से गठबंधन हो जाता है उन्हीं के साथ फेरा पा जाता है जिस चीज को हम दबाते उस चीज से भी जाते हैं मैंने सुना है एक हॉटल में एक रात एक आदमी में लेकिन हॉटल के मैनेजर ने कहा डेटे नहीं है आप कभी कौन से लेते हैं एक ही कमरा खाली है और वो हम देना नहीं चाहेंगे उसके नीचे सज्जन ठहरे हुए हैं अगर ऊपर जरी फड़बड़ हो जाए आवाज हो जाए कोई जोर से चल दे तो उससे झगड़ा हो जाए तो जब तक उसको पिछले मेहमान ने खाली किया है हमने तय किया कि अब खाली ही रखेंगे जब तक नीचे के सज्जन विदाने लगेगा कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनके आमेर की राहत दिखनी पड़ती कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जिनकी जाने की राह राहत दिखनी पड़ती और दूसरे तरह के भी सज्जन ज्यादा होंगे पहले तरह के सिस्टम तो बहुत मुश्किल है उस निर्जन नेता की क्षमा करिए उनके जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो चले जाए तब आप आइए उस आदमी ने कहा आप आराम घबराए ना मैं सिर्फ दो चार घंटे ही रात सोंगा दिन भर बाजार में काम करना है रात दो बजे लौटूंगा सो तो जाऊंगा सुबह छह बजे उठ को मुझे गाड़ी पकड़नी अब नींद में उनसे कोई झगड़ा होगा इसकी आशा नहीं है नींद में चलने की मेरी आदत भी नहीं है और कोई गड़बड़ मैं सो जाऊंगा आप तो कितना कर मैंने जब मान गया वो आदमी दो बजे रात लौटा थका माँदा दिन भर के काम के बाद बिस्तर पर बैठे उसने जूसा स्कूल के नीचे पकड़ा तब उसे ख्याल आया कि कहीं नीचे के मेहमान की जीले के आवास से नीचे खुल जाए उसने दूसरा जूसा धीरे से निकाल के से रूप से घंटे भर नीचे के मेहमान ने दफ्तर की सज्जन दरवाजा खो वो बहुत हैरान हुआ कि घंटा भर मेरी नींदी हो चुकी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 लेकिन जितना मैंने मन को समझाया दबाया लड़ा उतना ही वो जूता बड़ा होता गया और सिर तो घूमने लगा अपने अपनी खोपड़ी की तलाश अगर आदमी करे तो पाया गया कि दूसरों के जूते वहाँ घूम रहे मुझे तो कुछ लेना देना नहीं लड़े खतरा हुआ उस आदमी ने कहा क्षमा करिए इसके मैं पूछने आया पता चल जाए मैं सो जाऊंगा झगड़ा बंद हो जो उस आदमी के पास हुआ वो तरफ से साफ होगा सफ्रेश माइंड दमन करने वाला चित्र हमेशा व्यर्थ की बातों में उलझ जाएगा सेक्स को दबाओ और 24 घंटे सेक्स का जूता सिर्क क्रोध को दबाओ और 24 घंटे क्रोध प्राणों में घूमते चक्कर काटने लगे और एक तरफ से दबाओ दूसरी तरफ से निकलने की व्यक्षा होगी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 बेहूदी बातें कहते हैं नहीं तो मालिक होने का मजा ही खत्म मजा क्या है मालिक होने में किसी से बेहूदी बातें कह सकते हैं और वादी ये भी नहीं कह सकता आप बेहूदी बातें कह और फिर मालिक बेहूदी बातें कहे या ना कहे नौकर को मालिक की सब बातें बेहूदी मालूम पड़ती नौकर होने इतनी बेहूदगी है क्या अब जो भी कुछ कहा जाए वो बेहूदगी मालूम पड़ती अगर मालिक या बात जोर से बोलता है स्रोत की बातें कहता है तो भी नौकर को खड़े होकर मुस्कुराना पड़ता है भीतर आग लग रही है कि गर्दन दबा दे ऐसा कौन नौकर होगा जिसको मालिक गर्दन दबाने का आता आता आता है? आता है, जरूर आना भी चाहिए लेकिन दुनिया बदलेगी भी नहीं मगर ऊपर से मुस्कुराहट और फैला देगा छे और कहेगा कि बड़ी अच्छी बातें कह रहे बड़े वेद वचन बोल रहे बड़ी वाणी आपकी मदबर है उपनतीश के रिची भी क्या बोलते होंगे ऐसी बात धन्यवाद क्या आपके अमृत बच्चन मेरे ऊपर गिर दिन रात जल रही है दबा देगा आपने क्रोध को लेकिन क्रोध को दबा के कितनी देर चल सकते साइकिल चलाएगा तो पैदल जोर से चलेगा कार ड्राइव करेगा तो कार एकदम साफ से फॉक्ट भागने लगेगी वो जो क्रोध दबाया तो सब तरफ से निकलने की कोशिश करेगा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर आदमी के क्रोध की कोई समझ पैदा हो सकती तो अमेरिका के एक्सीडेंट हो फीसदे वो जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सड़क की वजह से कम हो रहे हैं दिमाग की वजह से ज्यादा हो रहे हैं आपको पता है जब क्रोध में साइकिल चलाते हैं तो किस तरह चलती है एकदम हवा लग जाती हो फिर कोई नहीं दिखाता ऐसा मालूम पड़ता रास्ता खाली है एकदम और सामने कोई आ जाए तो और ऐसा मन होता है कि टकरा दो जोर से क्योंकि वो भीतर जो टकराट करते वो आदमी तेजी से साइकिल चलाता हुआ घर पहुंचेगा रास्ते में दो चार बार बचेगा टकराने के क्रोध और भारी हो जाए आप क्या वो घर प्रतीक्षा करेगा की कोई मौका मिल जाए पत्नी की गर्बन दबा ले पत्नी बड़ी शर्म की वो है ही इसलिए कि तो आप घर आइए उसकी गर्बन दबाइए उसका मतलब क्या है? उसका उपयोग क्या है और उसका अगली उपयोग ये है जिंदगी भर का जो कुछ आपकी उम्र गुजरे वो जाकर पत्नी पर दिलीज करिए उसको निकाल दिए घर पहुंचते से सब गड़बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी पत्नी जिसको कल रात ही आपने कहा था कि तू बड़ी सुंदर है एकदम तो मालूम पड़ेगी कि ये चुप न था कहा खत्म हो जाएगा फिल्म के अभिने की अभिनेत्रियां याद आएंगी कि कौन मी उसको कहते हैं ये औरत रोटी जड़ी ही मालूम पड़ेगी सब्जी में नमक नहीं मालूम पड़ेगा सब गड़बड़ मालूम पड़ेगा घर अस्त व्यस्त घूमता हुआ मालूम पड़ेगा टूट पड़ेंगे उस पर कल रोटी ऐसी ही थी जो कल पत्नी यही थी कल भी पत्नी यही थी जो आज लेकिन आज सब बदला हुआ मालूम पड़ेगा वो जो भी तरफ दबाया है उन निकलने के लिए मार्क खोज रहा है और ध्यान रहे जैसे पानी ऊपर की तरफ नहीं चलता ऐसे क्रोध भी की तरफ नहीं चलता पानी भी नीचे की तरफ हो सकता है कमजोर की तरफ हो सकता है की तरफ हो सकता है की मालिक की तरफ नहीं सकता है क्रोध चढ़ाना हो तो बड़े पंप लगाना जरूरी है कम मुजुम वगैरह के पंप लगाओ सब चढ़ सकता है मालिक की तरफ नहीं बड़ी चाह पत्नी की तरफ एकदम उतर जाता है और पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि पति परमात्मा है ये पति लोग ही समझा रहे हैं पत्नियों को कि हम परमात्मा है बड़े मजीद की बातें दुनिया में चल रहे और कोई स्त्री नहीं कहती की महाशय आप और परमात्मा आप ही परमात्मा हैं, तो परमात्मा पर भी छत पैदा हो जाएगा और आप ही परमात्मा आप की इज्जत नहीं बल्कि परमात्मा होने से परमात्मा की इज्जत घटती है आपके होने से कृपा तो करके परमात्मा को बाईस इज्जत जीने दो आप परमात्मा मत बनो लेकिन कोई स्त्री नहीं कहेगी स्त्री के पास फिजुल की बटवास्त करने के लिए बहुत ताकत है लेकिन बुद्धिमत्ता की एक बात किसी निकल सकती परमात्मा की तरफ तो क्रोध नहीं किया जा सकता उसको भी राह देखनी पड़ेगी आग लग जाएगी उसके भीतर भी बच्चे की रास्ता बच्चे का रास्ता देखना पड़ेगा क्या देखा आज तुम्हारा सुधार किया उस बेचारे को पता नहीं वो अपना नाश्ता हुआ अपना बस त स्कूल से चला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 कपड़े गंदे करें क्योंकि बच्चों को कपड़ों का पता ही नहीं कपड़ों का पता रखने के लिए भी आदमी को बहुत साधारण होने की जरूरत तो है बच्चों को कहा हो कपड़े फट गए हैं किताब फट गई है स्लेब छूट गई है और आज बच्चे का सुधार किया जाएगा लेकिन माँ को पता भी नहीं चलेगा कि तो वो बच्चे की शक्ल में पति को चांटे मार रही जानते पति को पढ़े और बच्चे भली बात जानते बातें तो उनकी पटाई कब होती जब माँ बाप में तगफ चलता है तब माँ बाप लड़ते हैं बच्चे पिटते हैं इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते उनके घर में बड़ी मुश्किल हो है क्योंकि फिटने के लिए कोई कामन की नहीं, नहीं। नहीं किसको पीटो सिर्फ अगर ऐसा ना हो तो प्लेटें टूट जाती है रेडियो गिर जाता है तो दूसरे उपाय खोजने पड़ते आपको मालूम होगा भली की प्लेट कब टूटती है और पत्नियों को भी मालूम कभी एकदम हाथ से प्लेट टूटने लगती लेकिन बच्चा पिटेगा बच्चा क्या कर सकता है माँ को भी क्या कर सकता है माँ के कैसे करे अगर माँ के प्रतिक्रोध करना है तो जरा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी 15 15-20 साल बहुत लंबी प्रतीक्षा जब एक औरत और आ जाए पीछे ताकत देने को क्योंकि किसी भी औरत से लड़ना हो तो एक औरत का साथ जरूरी नहीं तो हार निश्चित <laughs> औरत से औरत भी लड़ सकती आज भी लड़ सकती देखनी पड़ेगी लेकिन वो बहुत लंबा वक्त है और बस देखना पड़ेगा कि जब माँ बूढ़ी हो जाए क्योंकि तब फांसा बदल जाएगा अभी माँ ताकतवर है बच्चा कमजोर है तब बच्चा ताकतवर होगा माँ कमजोर हो जाएगी वो जो बूढ़े माँ बाप को बच्चे सताते हैं वो डिलेड रिविन लंबी प्रतीक्षा करता हुआ स्रोत और जब तक माँ बाप बच्चों को सताते रहेंगे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 दबाया हुआ अहंकार नए नए रास्ते खोजेगा दबाया हुआ लोभ नए नए रास्ते खोजेगा मैं एक सन्यासी के पास वो सन्यासी मुझसे बार बार कहने लगे तो सन्यासी के पास विचारों के पास और कुछ कहने को होते ही धन धनपति के पास जाइए तो वो अपने धन का हिसाब बताता है इतने करोड़ क्या इतने करोड़ हो गए मकान की मंजिला था मंजिला हो गया पंडितों के पास जाइए तो वो अपना बताते हैं कि अभी एमएस है अब पी एच हो गए अब डी एच हो गए अब ये हो गए वो हो गए पांच किताबें छपी थी सब छपें वो अपना बताएंगे क्या बताए अभी क्या बताएं वो भी अपना हिसाब रखता है सियाग का वो मुझसे रोज रोज कहने लगे मैंने लाखों रुपयों से लाश मारी वो सबसे कहते होंगे चलते वक्त मैंने पूछा की महाराज की लात मारी कब मैंने लगे कोई पैंतीस साल हो गए मैंने कहा लाख ठीक से लग नहीं पाई नहीं तो पैंतीस साल तक याद रखने की क्या करूँगा पैतीस साल बहुत लंबा वक्त है और बिचारी लाख मार दी मार दी खत्म करो अब इसको से साल याद रखने की क्या करोगे लेकिन वो अखबार की कटिंग रखे हुए थे अपने पायर में जिसमें छपी थी पैंतीस साल पहले ये खबर कागज पुराने पड़ गए थे ठीके पड़ गए थे, थे लेकिन मन को बंद लागू देते दिखाते दिखाते गंदे हो गए थे अब तक समझ में नहीं आते लेकिन उनको तरक्की हो जाती होगी दस बीस साल पहले होंगे लाखों रुपये को लाश मारी मैंने उनसे कहा लाश ठीक से लग जाती तो रोक जा लाश ठीक से लगी नहीं लाश लौट के वापस आ गई पहले अकड़ रही होगी कि मेरे पास लाखों रुपए हैं अहंकार रहा होगा सड़क पर चलते होंगे तो भोजन की कोई जरूरत नहीं रही होगी दिनों भोजन के भी चल जाते होंगे ताकत गर्मी रही होगी भी तक लाखों रूपये मेरे पास फिर लाखों को छोड़ दिया सबसे असर दूसरी आ गई होगी कि मैंने लाखों को लापमार दी मैं कुछ साधारण आदमी हूं और पहली असर से दूसरी असर ज्यादा खतरनाक पहले अहंकार से दूसरा अहंकार ज्यादा सूक्ष्म दबाया हुआ अहंकार वो और बारी खो के आया है कि तुम पहचान न जान जो भी आदमी चित्र के साथ दमन करता है वो सुख से उलझन में पूरी तरह का दमन के सावधान रहना दमन करने वाला आदमी दुग्ध हो जाता है बीमार होता है और दमन का अंतिम परिणाम विकसित है मैं ये फिर क्या करें न शास्त्र को मांगे न समाज को नीति शास्त्र को जो कहता है कि दबाओ दमन करो लड़ो फिर क्या करें एक की बात एक छोटा सा सूत्र छोटा है सूत्र है लेकिन बड़ी विस्खोज की बड़ी एक्सलोजन की शक्ति हो सकता है छोटे से अंगी को नष्ट कर ले छोटे से दूस नहीं सकती है इन तीनों जंजीरों से मुक्त होने के लिए एक सूत्र है वो सूत्र है जागरण जागना अवेयरनेस ध्यान अमूर्छा कोष माइंडफुलनेस कोई भी नाम जागो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 छूटने में देर नहीं लगती पहला जागरण शिष्य के सिद्धांतों वादों संप्रदायों धर्मों गुरुओं महात्माओं के प्रति जिनको हम जोर से कुछ भी नहीं है हाथ में कोई रात है शब्दों की लेकिन जोर से पकड़ेंगे कभी हाथ खोल के भी नहीं देखते दम लगता है कहीं देखा और कुछ न पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे गौर से देखना जरूरी है कि मैं किस किस चीजों से जकड़ा हुआ हूँ मेरी जंजीरें कहाँ है मेरी इसलिए मेरी गुलामी कहाँ है मेरी आध्यात्मिक दागता कहाँ की भी है उसके प्रति एक एक चीज के प्रति जागना जरूरी है। जो आज आदमी अपने विश्व की गुलामी के प्रति जागेगा जागने के अतिरिक्त गुलामी को तोड़ने के लिए बहुत कुछ जागते ही गुलामी दूर शुरू हो जाती है ये गुलामी कोई लोहे के झंझोरों की नहीं है इनको तोड़ने के लिए हटोड़े और आग जलानी पड़े ये जंजीरें कुछ बाहर नहीं है ये जंजीरें सोए हुए होने की जंजीरें हमने कभी होश तो देखा ही नहीं कि हमारी भीतर की मन गथा क्या है इसलिए हम चलते रहे अंधेरे में जांच जाने को पता चलेगा तो हमने अपने हाथ से पागलपन कर दिया कोई दूसरा इसमें सहभागी नहीं है हम खुद जिम्मेवार है हम तोड़ दे सकते हैं जैसे ही होता जाए तो जागरण सिद्धांतों सातों संप्रदाय हिंदू होने के प्रति मुसलमान होने के प्रति ये भारतीय सारी सीमाओं के प्रति बंधन इसके प्रति जागरण ये कंडीशनिंग जो भीतर है माइन से इसके प्रति नहीं ये मैं क्यों बढ़ा हूँ कौन मुझे हिंदू बना गया किसने मुझे सिद्धांत से अच्छा दिया याद ही नहीं मन में घुस गई चीजें बाहर से आके पर हमने उन्हें उन्हें छोड़ने छोड़ते ही एक फ्रीडम एक मुक्ति एक मोक्ष की भीड़ के प्रति जागना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो भीड़ को देखकर नहीं कर रहा हूं आप मंदिर चले जा रहे हैं सुबह ही उठ के भागते हुए राम राम देखते हुए सुबह की कर दिए स्नान कर दिया भागते चले जा रहे हैं सोचते हैं कि मंदिर जा रहा हूं जरा जांच के देखना कि कहीं सड़क के लोग देख ले कि मैं आदमी धार्मिक हूं इसलिए तो मंदिर नहीं जाता कौन मंदिर जाता है ढील देख लेके आदमी मंदिर जाता है उसके लिए आदमी मंदिर जाता किसको प्रयोजन है दान देने से अगर एक आदमी भीख मांगता है सड़क पर तो आपको पता है बेकारी अकेले में किसी से भीख मांगने में झिझकता है चार छह आदमियों के सामने जल्दी हाथ खैला के खड़ा होगा क्योंकि उसको पता है कि पांच पाँच आदमियों को देखते हुए यह आदमी इंकार नहीं कर सकते तो पाँच आदमी क्या सोचेंगे कि तो बड़ा कटोर तो से नहीं छूटे तो भेट मंगा भीड़ में जल्दी से पीछे पकड़ लेता है और दस आदमियों को देश के आपको दस पैसे देने पड़ते हैं वो दस पैसे आप भिखारी को नहीं दे रहे हैं वो दस पैसे आप इंश्योरेंस कर रहे हैं अपनी इज्जत का दस आदमी हो उन दस पैसों का आप क्रेडिट बना रहे हैं इज्जत बना रहे हैं बाजार में लेकिन आपको ख्याल नहीं होगा आप घर लौट कहेंगे तो बड़ा दान किया एक आदमी को दस पैसे दिए लेकिन थोड़ा भीतर तो पता चलेगा जिसको दिए उसको दिए ही रहे उसको तो भीतर में गाली निकल रही थी कि दोस्त कहां से आ गए दिए उनको जो सांस खड़े भीड़ सब तरफ से पकड़े हुए एक मंदिर बनाता था एक आदमी एक गाँव में मैंने देखा मंदिर बनता भगवान का मंदिर बनता है कितने भगवान के मंदिर बनते चलेगा नया मंदिर बन था उस गाँव में बैठी बहुत मंदिर थे आदमियों को रहने की जगह नहीं है भगवान के लिए मंदिर बनते चले जाते और भगवान का कोई पता नहीं है कि वो रहने को कब आएंगे कि नहीं आएंगे आएंगे की नहीं आएंगे उनका कुछ तो तो तो पता नहीं नया मंदिर बनने लगा तो मैंने उस मंदिर को बनाने वाली कार्य मानों ऐसी बात क्या है बहुत मंदिर है गांव में भगवान को कहीं पता नहीं चलता और एक बना रहे बुरा था कारीगर अस्थितान चुम रही होगी वह मुश्किल मूर्ति खोद रहा था उसने कहा आपको शायद पता नहीं तो मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाया जाता ना बड़े नास्तिक मामले होते हो मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए जाते तो किस तरीके बनाए जाते हो उस गुड़े में पहले मैं भी ये सोचता लेकिन मंदिर बनाने हूं। तो के बाद उस नतीजे पे पहुंचा हूँ उस भगवान के लिए जमीन पर गेट मंदिर कभी नहीं बनाया जाता मतलब क्या है तुम्हारा उस गुड़े ने मेरा हाथ पकड़ाओ काज भी कर और बहुत कारीगर काम करते थे लाखों रुपए का काम था क्योंकि कोई साधारण आदमी मंदिर नहीं बना रहा से पीछे जहाँ पत्थरों को के कारीगर थे उस बूढ़े ने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया इस पत्थर के सामने कहा कि इसलिए मंदिर बन रहा उस पत्थर पर मंदिर को बनाने वाले का नाम कौन पत्थरों में खोजा जा रहा है उस बूढ़े ने पर मंदिर इस पत्थर के लिए बनते असली चीज पत्थर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 लेकिन मंदिर बनाने वाले को शायद हो नहीं होगा मंदिर भीड़ के चरणों में बनाया जा रहा है भगवान के चरणों में इसलिए तो मंदिर हिंदू का होता है मुसलमान का होता है जैन का होता है भगवान भीड़ से सावधान होने का मतलब ये है कि जल जात विशेष न किसी की वृत्ति हो कि कहीं भीड़ तो निर्माण नहीं करती है घंटे भीड़ तो मुझे मोल्ड नहीं करती कहीं भीड़ के साचे में तो मुझे नहीं डाला जा रहा क्योंकि तो ज्ञान रहे भीड़ के में सभी की आत्मा का निर्माण नहीं होता, भीड़ के में मुर्दा आदमी डाले जाते हैं और पत्थर हो जाते हैं जिनको आत्मा को पाना है जीवन वो भीड़ के सा को छोड़ तो ऊपर लेकिन कुछ और करने की जरूरत नहीं सिर्फ जागने की जरूरत है कि सिक्ष की वृत्तियों को मैं जाग के देखता रहूँ की भीड़ मुझे फसल तो नहीं रही है और बड़े मजे की बात है अगर कोई जांच देखता है तो भीड़ की पकड़ बंद हो जाएगी और इतना हल्का का इतनी वेटलेसनेस मालूम होती है क्योंकि बजन भीड़ का है हमारे सिरों पर हम दिखाई पड़ रहे हैं कि अकेले खड़े हमारे सिर पर कोई भी नहीं है जरा गौर से देखना किसी के सिर पर गांधी बैठे हैं किसी के पर मोहम्मद बैठे किसी के सिर पर महावीर बैठे और अकेले नहीं बैठे अपने केला चादियों के साथ बैठे हुए और एक दो दिन से नहीं बैठे हुए हैं हजारों लाखों साल से बैठे हुए फिर भारी हो गया है कतार लग गई है एवरेस्ट की आग को छू रही है इतने लोग ऊपर बैठे हुए उन सबको उतार देने की जरूरत है अगर अपने को पाना है अपने फिर से सबको उतार देने की जरूरत है कोई हक नहीं है किसी को किसी की आत्मा पर पत्थर होकर बैठ जाए लेकिन वो बेचारे नहीं बैठे हाथ बिठाए हुए उनका कोई कसूर नहीं है वो तो घबरा गए होंगे कि आदमी कब तक धोता रहेगा हमारे प्राण निकले जा रहे हैं कितने है। दिन से बिठाए हुए हमको सोचता ही नहीं आप ही बिठाए हुए जाप से ही छूट जाएगा सिर्फ हल्का हो जाए मन हल्का हो जाए उड़ने की तैयारी शुरू हो जाएगी फंक खोल सके और ठीक बात जागना है दमन के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 और मालिक की गर्दन पकड़ने की लिए पत्नी भी कहेगी कि मत पकड़ो उससे तो मेरी ही पकड़ लेना क्योंकि तो मालिक की गर्दन पकड़े तो बच्चे का क्या होगा पत्नी का क्या होगा सब चक्कर तो पड़ जाएगी तुम तो मेरी ही पकड़ लेना पत्नी भी यही कहेंगी कि ये कहें ज्यादा सुविधापूर्ण समझदारी का है कि मालिक को छोड़ आके मुझ पर फूट पड़े नहीं माफ आपसे चाहता हूँ क्रोध को दबाने की जरूरत नहीं है क्रोध को भी देखने जानने और जागने की जरूरत जब किसी के प्रति मन में क्रोध पकड़े तो जांच के देखना की क्रोध पकड़ रहा है पोष से भर जाना की क्रोध आ रहा है देखना अपने भीतर की क्रोध का धुआं उठ क्रोध क्या क्या कर रहा है भीतर देखना और एक अद्भुत अनुभव होगा जीवन में पहली बार देखते ही क्रोध विलीम हो जाए दबाना पड़ता है ना करना पड़ता है आज तक दुनिया में कोई आदमी जाप के क्रोध नहीं कर पाया बुद्ध एक गाँव से गुजर कुछ लोगों ने भीड़ लगा ली और बहुत गालियां दी बुद्ध को अच्छे लोगों को हमने सिवाया गालियां देने की आज तक कुछ भी नहीं किया हाँ जब वो मर जाते हैं तो पूजा वगैरह भी करते लेकिन वो मरने के बाद की बात जिंदा बुद्ध को तो गाली देनी पड़ेगी ऐसे लोग थोड़े डिस्टर्बिंग थो होते थोड़ी गर्व कर रहे थे नींद तोड़ते थे, थे तो गुस्सा आता है तो सूच बीता है बुद्ध ने के को बहुत उनसे कहा की मित्र तुम्हारी बात अगर पूरी हो गई हो तो अब मैं गांव मुझे दूसरे गांव को जल्दी पहुँचना वो लोग कहने लगे बात हम गालियाँ दे रहे हैं सीधी सीधी समझ नहीं आती आपको क्या बुद्धि बिल्कुल खोजी है सीधी सीधी गालियां दे रहे हैं बात नहीं कर रहे का गालियां दे रहे गाल लेकिन मैंने गालियां लेना बंद कर दिया तुम्हारे देने से क्या होगा जब तक मैं लेना और मैं ले नहीं सकता क्योंकि जब से जाग गया हूँ तब से गाली लेना असम्भव हो गया है जाग से मैं कोई गलत चीज कैसे ले सकता है आप बेहोशी में चलता हूँ तो पैर में कांटा गड़ जाता है सड़क को देख के चलते हूँ तो कैसे कांटा पड़ जाता गलती से आदमी दीवार से टकरा सकता है लेकिन आंखे खुली हो तो दरवाजे से निकलता है बुद्ध ने कहा कि मैं आंखें खोल के जब से जीने लगा हूँ जाग के सबसे से गालियां लेने का मन ही नहीं करता अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया तुम्हें तो दस साल पहले आना चाहिए था तुम जरा देर कर गया दस साल पहले आते तो मजा आ जाता तुमको मजा आ जाता हमको तो बहुत तकलीफ होती हमको तो मजा आ रहा लेकिन तुम्हें बहुत मजा आ जाता क्योंकि मैं भी दुग्ने वजन की गाली तुम्हें देता रहा लेकिन अब बड़ी मुश्किल है होश से भरा हुआ आदमी गाली नहीं दे सकता तो मैं जाऊं ये लोग बड़े हैरान हो गए बुधने का जाते वक्त एक बात और सुनते कह दू पिछले गाँव में कुछ लोग मिठाइयां लेकर मैंने कहा कि मेरा पेट भरा वो भी ज्यादा हुआ था इसलिए कह सका क्यूँकी थोड़ा हुआ आदमी मिठाइयां देख के भूल जाता है कि पेट भरा पता है आप बेहोश आदमी भूख देख के नहीं खाता बेहोश आदमी चीजें देख के खाता है होश तो भरा आदमी पेट की भूख देख के खाता है बात खत्म हो गई बुद्ध ने कहा मेरा पेट भरा था वो भी होश की वजह से दस साल पहले था वो भी आए होते तो उनकी थालियां उन्हें वापस में ले जानी पड़ती मैं तो उनको जरूर खा लेकिन जब से होता गया जांच के देखता रहता हूँ तो गलती करनी बहुत मुश्किल हो गई वो बेचारे थालियां वापस ले गए तो मैं तुमसे पूछता हूँ दोस्तों उन्होंने मिठाइयों का क्या किया होगा गाली देने वाली भीड़ में एक आदमी ने पास क्या किया होगा घर में जाके मिठाइयाँ बांटनी होंगी बुद्ध ने यही मुझे चिंता हो रही तुम क्या करोगे तुम गालियों की थालियां लेकर आयोग और मैं लेता नहीं अब तुम इन गालियों का क्या करोगे किसको बांटोगे बुद्ध तो कहने लगे मुझे बड़ी दया आती है तुम बस अब तुम करोगे क्या इन गालियों का क्या करोगे मैं लेता नहीं मैं ले सकता नहीं चाहो भी तो नहीं ले सकता मुश्किल में पड़ गया हूं जाँच जो गया हूँ कोई आदमी जाँच के क्रोध तो मिल सकता जागृत आदमी को दमन की कोई जरूरत नहीं प्रयोग एक आदमी मेरे पास आया कुछ समय हुआ उनका मुझे बहुत क्रोध आता आप कहते जागो जागो मुस्ट नहीं होता ये जागना मांगना जब आता है सब आ ही जाता है फिर पीछे जागते हैं जब तब महदाई खत्म होगा फिर कोई फायदा नहीं होगा तो मैंने एक कागज पर उसको लिख के दे दिया कि कागज पर लिखा हुआ है अब मुझे क्रोध आ रहा है बड़े बड़े अक्षरों में एक तो खींचे में रखो और जब आए तो इसको निकाल के एक दफर के खींचे में रख लेना और जो तुम्हें समझ में आया तो कर लेना वो तो आदमी पंद्रह दिन बाद आया और मैंने लगा बड़ी हैरानी की बात कि कागज में कहता मंच है क्योंकि जब क्रोध आता है हाथ ले तो गए खींचे की तरफ कि क्रोध की, की जान निकल जाती मुझे भी ख्याल आया कि आ रहा है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 जागने की विधि का नाम ही ज्ञान है जागना ही एकमात्र प्रार्थना है जागना ही एकमात्र उपासना है जो जागते हैं वे प्रभु के मन से उपलब्ध हो जाते हैं क्योंकि पहले वो जागते हैं तो व्यक्तियाँ व्यर्थताएं, कचरा कूड़ा करकट चित्त से गिरना शुरू हो जाता है धीरे धीरे चित्त निर्मल हो जाता है जागनी आगमी का और जो तो चित्त निर्मल हो जाता है तो चित्त दर्पण बन जाता है जितने झील निर्मल हो और तो चांद तारों की प्रतिष्ठी बनती और आकाश में भी चांद तारे उतने सुंदर नहीं मालूम पड़ते जितने झील की छाती पर चमक से मालूम पड़ते जब चित्त निर्मल हो जाता है जागे हुए आदमी का तो उस चित्त की निर्मलता में परमात्मा की छवि दिखाई बननी शुरू होती सिर्फ निर्मल हो। हो आदमी कहीं भी जाए फूल में भी उसे परमात्मा दिखाए पत्थर मिली मनुष्यों में भी पक्षियों में भी पदार्थ में भी उत्प्रिय जीवन परमात्मा हो रहा जीवन की क्रांति का अर्थ है जागरण की क्रांति इन तीन दिनों में इस जागरण के बिंदु को समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें की है लेकिन मैं कहूँ इससे जागरण समझ में नहीं आ सकता वो तो आप जागेंगे तो समझ में आ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 दिया लेके पहुंचता है कि अंधेरा खो जाता है जैसे था ही नहीं ऐसे ही जो आदमी जागरण का दिया लेकर बिगड़ जाता है मृत्यु खो जाती है दुख खो जाता है अशांति खो जाती है अमृत वो जिसका कोई अंत नहीं वो जिसका कोई प्रारंभ नहीं वो जो अतीम है वो जो प्रभु है उसके मंदिर में प्रवेश होता है अंत में यही प्रार्थना करता उस मंदिर में सबका प्रवेश हो लेकिन किसी की कृपा से नहीं होगा ये किसी के प्रसाद से आशीर्वाद से नहीं होगा अपने ही क्रम अपने ही संकल्प अपनी साधना से होगा जो जागते हैं वे पाते हैं। जो सोए रह जाते हैं वे खो दे मेरी बातों को इन चार दिनों में इतने प्रेम और शांति से सुना उस सबकी मोह अनुमित हूँ और अंत में सबसे भीतर मैसे परमात्मा को प्रणाम कर लूँ उस मेरे प्रणाम